Hmm. रथ आदि रूप से निरूपण करने का प्रयोजन कहते हैं शरीर का, का कैसा निरूपण किया है? है ना? शरीर आदि का रस आदि रूप से निरूपण करने का प्रयोजन कहते हैं अथवा तो शरीर आदि का शरीर आदि की रथ आदि से उपमा देने का प्रयोजन कहते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं है क्या शरीर आदि की रथ आदि से उपमा देने की प्रयोजन कहते हैं अविज्ञानवान अविज्ञानवान सदा पदम नहीं ये है है यस्ज्ञानवान्वस्क शुचि न सा तत्पदन उपर यस्तुनवान्व मनसास््रियाण्यवस्थ्या अविज्ञानवान भवति अयुक्न मनसा सदा तस््रिया युवा दुष्टाश्वाह इव साथे अविज्ञानवान भवति अयुक्न मनसा सदा तस््रिया दुष्टाश्वा क्या दुष्टाश्वाइव सा दुष्टाश्वाइव तस्ंद्रिया अवश्या ने क्या बताया था यह सदा अभिज्ञान वन तू यह सदा अभिज्ञान वन तू अयुक्त मनसा भवती अभिज्ञान का अर्थ है कि दुर्बुद्धि वाला क्या है किंतु mm. जो दुर्बुद्धि वाला और अयुक्त अर्थ असमाहित किंतु जो दुर्बुद्धि वाला तथा असमाहित मन से युक्त होता है कैसे मन से असमित मन किंतु जो यह सदा किंतु जो सदा की जो हमेशा जो हमेशा दुर्वृद्धि वाला होता है और असमाहित मन से युक्त होता है, है। असमाहित मन मतलब चंचल मन असमाहित मन से युक्त होता है सार्थे दुष्टास्वायु तो सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान उसकी इंद्रिया बस में नहीं होती है जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के बस में नहीं होते हैं वैसी इंद्रिया भी उसके बस में नहीं होती है किसके बस में जो अभिज्ञानवान है है ना और असमाहित मन से युक्त है मतलब क्या है कि सारथी और लगाम नहीं है तो इंद्रियों को कोई काबू कर पाएगा नहीं कर पाएगा काबू नहीं कर पाएगा यह मतलब है जब सारथी और लगाम नहीं है तो इंद्रिया काबू में नहीं होंगी कि सारथी के दुष्ट गुणों के समान मतलब जिस प्रकार सारथी जिस प्रकार दुष्ट घोड़े सारखी के बस में नहीं होते हैं जिस प्रकार सारखी के बस में दुष्ट घोड़े इसी प्रकार से उसकी इंद्रियां बस में नहीं होती हैं हमने देखा है पहले बैलों से लोग खेती करते थे अच्छे अच्छे महंगे से महंगे लोग खरीद कर लाते थे इतने बलवान बैल होते थे कि हल लेकर भागते थे आदमी उस पर खड़ा हो जाता था और फिर भी चले जाते क्योंकि बलवान होते थे। बस में नहीं आते थे देखा हुआ है मेरा किसी घोड़ों का भी बहुत बस में होंगे मजबूत होंगे तो नहीं बस में आएंगे बहुत मजबूत लगाम चाहिए अच्छा सार्खी चाहिए आगे देखेंगे भाष्य देखेंगे अच्छा शरीर आदि की रथ आदि से उपमा देने का प्रयोजन यस्तु अभिज्ञान इत्यादि दो मंत्रों से कहते हैं लोके ही लोक में कुशल सार्थी और अच्छी लगाम वाले के घोड़े बस में होते हैं ही है न अवश्य ही बस में होता है समझ लेना अवस्थ बस में होते हैं ही के कारण लोक में कुशल सारथी और अच्छी लगाम वाले रथी के रथी जोड़ देना hmm. प्रग्वता कौन होगा रथी रखी ना कुशल सारथी और अच्छी लगाम वाले रथी के घोड़े बस में होते हैं एवं इस प्रकार सारथी तथा सारथी तथा लगाम से सारथी तथा लगाम के द्वारा वर्णित सारथी तथा लगाम के रूप से कौन वर्णित है सारथी रूप से कौन वर्णित है सारथी रूप से तथा लगाम रूप से वर्णित विज्ञान और मन के उत्तम होने पर विज्ञान और मन के समीक्षी होने पर सारथी रूप से वर्णित है हाँ विज्ञान और प्रग्ही रूप से वर्णित है मन सारथी और लगाम रूप से वर्णित या सारथी और लगाम रूप से उपमित जिनकी उपमा दी गई है ऐसे बुद्धि बुद्धि और मन के समीचीन होने पर अश्वत्वित रूपित अर्थ है कि अश्व रूप से वर्णित इंद्रियां वश में होती हैं न अन्यथा इसके अर्था अन्यथा नहीं होती हैं। तो इंद्रियों को वश में करना हो इंद्रियां चंचल घोड़ों के समान है तो लगाम और साथ अच्छा होना चाहिए ये इसका सार है तो सारथी तो मतलब एक अपना दृढ़ संकल्प की हमको भगवत प्राप्ति के लिए साधना करनी है जब उसी साधना करनी है दृढ़ जिससे रूप बुद्धि होगी तो उसी में लगा रहेगा वो उसी में लगा रहेगा और फिर लगाम मन को भी जो है योग साधना से उसको भी बस में करना चाहिए ये तो हो जाए तो काम बन जाएगा पर तो नहीं तो मनुष्य जीवन तो पशु की तरह अशांत बना रहता है यदि इसलिए योग मार्ग के भी अवलंबन योगी महात्माओं का सहारा इसी लेना पड़ता है अच्छा आगे देखेंगे हो गया न अन्य था अन्य प्रकार से नहीं होता है इसका क्या छठवा है छठा है है। ना? इसका इसका अच्छा, इसका पांच, इसका पांच एक साथ, एक साथ जी। इसका यस्तु विज्यानुवान, यस्तु विज्यानुवान भवति युक्तेना मनसा सदा तस्य विज्ञानवान भवति मनसा तू सदस्य पहले कर सकते हैं कोई बात नहीं तू यह सदा यहाज्ञान युक्तेन मनसा भवति तू तू यह ुक्न मनसावती विज्ञान युक्त मनसावती सारथे सदस्य इव तस्ंद्रिया वश्या लग जाएगा सारथे जा सदस्य इव तस्ंद्रिया तू तो किंतु जो सदा विज्ञानवा सदा बुद्धिवाला सदा किंतु जो सदा कुशल बुद्धि वाला तथा युक्तेन युक्त करते समाते मतलब क्या है कि एकाग्रण जो उत्तम बुद्धि वाला तथा एकाग्र मन से युक्त होता है मनसा कुछ तृतीया थे ना तो युक्त का अध्ययन करना पड़ेगा तथा एकाग्र मन से युक्त होता है यह करते जो कौन जो रथी किंतु जो रथी सदा उत्तम बुद्धि वाला तथा एकाग्र मन से युक्त होता है सार्थ है सदस्यार्थी के अच्छे घुणों के समान स इंद्रियाणी उसकी इंद्रिया बस में होती हैं। सारथी के उत्तम घोड़ों के समान उसकी इंद्रिया बस में होती हैं। जो उत्तम घोड़े सारथी के बस में खुद हो जाते हैं उत्तम घोड़े सारथी के बस में क्षेत्र हो, हो जाते हैं तो यदि अपना ये क्या सारथी बुद्धि रूप सारथी और मन रूप लगाम ठीक है ना तो इंद्रिया अपने आप अच्छे घोड़ो के समान ठीक ठीक रास्ता चलने लगेंगी ये मतलब है ठीक चलने लगेंगे इसलिए के निपुण घोड़ों के समान उसकी इंद्रियां बस में होती हैं। अब देखिए कोई निपुण सार्थी के क्या करता है निपुण सारथी अच्छी लगाम अच्छी लगाम होने पर अच्छी लगाम वो निपुण सारथी वो तो सारथी क्या करता है कि घोड़ों के द्वारा रथ रत को रथी के अभीष्ट स्थान में ले जाता है रथ रत को रथी के अभीष्ट स्थान पर ले जाता है ऐसा होता है ना वैसे ही बुद्धि बुद्धि सार्थी के स्थान पर कौन है बुद्धि बुद्धि एकाग्र मन से युक्त इंद्रियों से बुद्धि क्या करेगी एकाग्र मन से युक्त इंद्रियों से शरीर के द्वारा जीवात्मा को बहुत सुंदर स्थान परमात्मा में ले जाएगी वहां रथ को ले जाते हैं यहां किसको ले जाते हैं रथ के स्थान पर क्या शरीर शरीर के द्वारा रथ के देखो सार्थी क्या करता है रथ के द्वारा रथी को ले जाता है और यहाँ बुद्धि शरीर के द्वारा आत्मा को जाती है शरीर के द्वारा ही साधना होगी और ये जब नियंत्रित क्या होगा एकाग्र मन से युक्त इंद्रियों से शरीर के द्वारा ले जाती है और रस के द्वारा हम गंतव्य स्थल पर पहुंच सकते हैं और इसे शरीर के द्वारा हमारा गंतव्य स्थल क्या है परमात्मा अनुभव तो परमात्मानुभव की स्थिति में हम पहुँच सकते हैं अब सावदान सारखी के बस में घोड़े रहते हैं तो निपुण बुद्धि के वश में इंद्रिया रहती है तो ये बहुत अच्छा ये बता दिया गया है तरीका और इस पर चल करके भगवान को पाया जा सकता है भगवान को पाया जा सकता है इसको इस पर चल करके अब इंद्रियों को बस में ना करने वाले को प्राप्त होने वाला फल कहा जाता है जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में नहीं करता है उसको क्या फल मिलता है तो बताते हैं देखो यश तो अभिज्ञानवान मनस्कर सदा सूचि न भवति यमनक सदा अशुचि न सह तत्प्नो संसारम अविज्ञानवान भवति सदा अमनस्क सदाशुचि न स तत्म आपनोति संसारम चिग्छति अन्वेघना यहाँ अविज्ञानवस्क सदा असुचि तो होती यहाँ तू भवति यह सभी पद मिल जाएंगे सह तत्प न आपनोति तक पदम आपनोति संसारम लगाइए कि जो यह कि विज्ञान अर्थ होता है क्या बुद्धि तो उससे भिन्न मतलब अच्छी बुद्धि से भिन्न क्या होगी दुर्बुद्धि दुर साधना के लिए उपयोगी बुद्धि को विज्ञान कहा था उससे भिन्न क्या होगी दुर्बुद्धि जो यह अविज्ञानवान जो दुर्बुद्धि वाला, अमनस्काकर्त है कि चंचल मन वाला मन वाला, जो दुर्बुद्धि वाला, चंचल मन वाला और सदा सदाची और सदा अपवित्र तू करते अपवित्रो और सदा अपवित्री रहता है जो दुर्बुद्धि वाला चंचल मन वाला और सदा अपवित्र ही रहता है अपवित्र क्या है कि भगवान को छोड़ करके शब्द स्पर्श विषयों का चिंतन करने से मन हमेशा अपवित्र ही बना रहेगा है ना परमात्मा को छोड़ करके विषय का कर चिंतन करने से मन कैसा रहता है असुची रहता है हमेशा वही है कि जो दुर्बुद्धि वाला चंचल मन वाला और सदा अपवित्र ही होता है सह तत्पदम न अपनोती सह करते वह कौन जो ऐसा है है उस पदम का है कि परमात्मा पद्य ते जिसको पद्य ते गम्य प्राप्यते पदम जिसको प्राप्त किया जाए उसे पद कहते है परमात्मा की वह परमात्मा परमात्म स्वरूप को नहीं प्राप्त करता है चाहे संसारम अधिगत और संसार को प्राप्त करता रहता है बार बार दुख में संसार को प्राप्त, प्राप्त करता, करता रहता है पुनरप जुनम पुनरम पुनरप होता है तो यहाँ पद देते गम्यते, इति पदम जो प्राप्त किया जाता है वो पद कहलाता है तो यहाँ पर पद करते परमात्मा स्वरूप अब शरीर रूप रथ में बैठा हुआ जीव यदि मूड सारथी वाला है मूड सारथी क्या होगी उसकी दुर्बुद्धि सारथी मूल खोद ठीक विधायक पूछा पाएगा को हाँ तो मूर्ख मूर् सारथी क्या है अपनी यह दुर्बुद्धि हाँ दुर्बुद्धि मतलब दृढ़ निश्चय नहीं है ना परमात्म प्राप्ति के लिए साधन करने का परमात्म प्राप्ति के लिए साधना करने का श्रवण मनानिध्यासन करने का दृढ़ निश्चय ना होना ही क्या है दुर्बुद्धि का होना है और सब है ना मन में रहते हैं जमको ये निश्चय होता है ना परमात्म प्राप्ति के लिए हमको श्रवण मना निरिध्यासन करना है ये इस बुद्धि को क्या कहेंगे उत्तम बुद्धि ये क्या हो जाएगी सारथी औंग है कि हमको संसार की ये वस्तु प्राप्त करनी है हमको मकान बनाना है अपना नाम करना है ये करना है वो करना है तो ये क्या हो गई कि दुर्बुद्धि और कुछ करने का निश्चय तो दुर्बुद्धि है और दुर्बुद्धि का ऐसी मूर्ख सारथी है और मूर्ख सारथी होगा तो कहीं धर उधर जाकर के परेशान कर देगा ये ध्यान देना जो अपने रथ अपने रथ के स्वामी हम हैं तो कम से कम इतना अधिकार इतना तो विचार करना ही चाहिए कि ये सार्थी अपना अच्छा रखें अपने अनुकूल रखें जो ठीक जगह पहुँचा सके ख को रख लेंगे तो परेशान करता रहेगा ऐसा और और घोड़ों की लगाम क्या है मन तो अनियंत्रित मन रूप लगाम वाला होता है मतलब ढीली ढाली मन रूप लगाम वाला होता है उसके इंद्री रूप घोड़े विषय रूप घास में भागते रहेंगे विषय रूप घास में आ, इंद्री रूप उसके इंद्री रूप घोड़े विषय रूप घास को खाते रहते हैं तो वो क्या, क्या है कि परमार्थ चिंतन न करके स्वेच्छाचार चरण करता है इसलिए वो हमेशा अपवित्र बना रहता है और कुछ संस्कारों के कारण ऐसा व्यक्ति साधना में लग पाएगा नहीं लग पाएगा तो सब आदि विषय रूप कुमार में उसके इंद्रिय रूप घोड़े दौड़ते रहेंगे और जिसके कारण क्या है कि पुनः पुनः संसार को प्राप्त करता रहेगा कूकर सुकर आदि योनियों में आता रहेगा यही है एक और देखो इसका अब इन्द्रियों को बस में करने वाले साधक को प्राप्त होने वाला फल कहा जाता है अभी किसको फल कहा गया जो इंद्रियों को बस में नहीं करता है तो दुख में संसार को बार बार प्राप्त करता रहता है संसार में आकर कोई सुखी नहीं हुआ है यदि कहें हाँ कभी कभी तो सुख होता है तो जन्म से लेकर के अब तक का हिसाब कर लो कि कितने दिन सुखी रहे संसार में आकर कितने दिन दुखी रहे कुल मिलाकर क्या हुआ और संसार और सांसारिक विषयों से जो सुख मिलता है वो भी क्षणि होता है उसका परिणाम भी दुखी होता है अंतथा उसका परिणाम भी दुखी होता है इसलिए उसको भी दुख की श्रेणी में ही माना गया है परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण विरोधी गुणवृत्ति विरोधाचार दुखम विवेकी न योग सूत्र है कि विवेकी के लिए सब कुछ दुखी है संसारिक सुख विशेष सुख भी दुख ही है उसके लिए तो दुख में संसार को प्राप्त करता है अब इंद्रियों को बसमी करने वाले साधक को जो फल मिलता है उसको बताते हैं यू विज्ञानवान भवती समनस्क सदा सुचिंद आपनोति तोति यस्तवस्चिपू न जायते विज्ञानवान भवति सदा आपनोति न तु विज्ञानवान विज्ञानवान सदा सदा तू तू यह जायते देखो एक ू न जायते लगाइए यह अर्थ तू यह विज्ञानवान वान का सदा सुचि भगवती है किन्तु जो सदी रूप रथ में बैठा हुआ रथी या किंतु जो जीवात्मा पहले से भी लक्षण का द्योत करने के लिए तू कहा है जो जीव कि अर्थ है बुद्धि वाला मतलब उत्तम बुद्धि वाला और समन्स का अर्थ है कि बसी कृष्ण वाला किंतु जो किंतु जो मनुष्य उत्तम बुद्धि वाला बसी कृष्ण वाला तथा सदा पवित्र रहता है सदा पवित्र रहता है, है ना? परमात्मा चिंतन करने से पवित्र होता है जो सदा उत्तम बुद्धि वाला और एकाग्र मन वाला तथा सदा पवित्र होता है जिसका मन बस में होगा पवित्र होता है वो सदा पवित्र होता है सह तत्पदम आपनोती पदम करते है परमात्मा नम व उस परमात्मा स्वरूप को तू कर उस परमात्मा स्वरूप को ही प्राप्त करता है यथ है जिससे जिसको पाने से है ना उस परमा स्वरूप कोई प्राप्त करता है जिसको पाने से भूया ना जाएते फिर संसार में जन्म नहीं लेता है जिसको पाने से फिर संसार में जन्म दुख में संसार में जन्म नहीं लेता है ये फल किसका है कि जिसके पास उत्तम बुद्धि रूप सारथी है तथा निग्रहित मन रूप लगाम है ऐसा है अब देखना शरीर रूप रत्न बैठा हुआ जो जीव बुद्धि रूप निपुण सारथी वाला एकाग्र मन रूप लगाम वाला होता है तो उसके इंद्री रूप घोड़े विषय मार्ग में संचरण कर पाएंगे? नहीं, पायेंगे अच्छा सारथी अच्छी लगाम है तो इंद्री रूप घोड़े उसके विषय मार्ग में संचरण कर पाएंगे? नहीं, तो स्वेच्छा से तो वो तो पाप नहीं कर पाएगा इसलिए कैसा है की वो पौचर बना रहेगा तो उसके इंद्री रूप घोड़े विषय में संचरण नहीं करते हैं तो क्या करेगा वो इंद्रियों से क्या काम होगा कानों से तत्व अध्यात्म शास्त्र को सुनेगा है हाथों से सेवा करेगा भगवान की सेवा हरि भक्तों की सेवा करेगा और पैरों से मंदिर जाकर के भगवान के नेत्रों से भगवत दर्शन करेगा तो उसकी सब इंद्रिया घोड़े ठीक ठीक काम करेंगे है ना न भगवत दर्शन करेगा मन से भगवान का चिंतन करेगा इस प्रकार वो सदा पवित्र बना रहता है उसका रस इस तो इस तरफ चल लेगा सब इंद्रियां जो है लग जाएंगी कान जो है ना अध्यात्म शास्त्र सुनेंगे नेत्र से जो भगवान का दर्शन करेगा हाथों से सेवा करेगा सब इंद्रियाँ ठीक ठीक काम उसकी करने लगेंगी ऐसा भी होता है कि कुछ घोड़े हाँ तो क्या है कि वो जो है रथी बीच में लटका रहेगा <laughs> रथी बीच में लटका रहेगा एक घोड़ा उधर भागे तो वह जो है पूछ नहीं पाता है जिधर भी घोड़े प्रबल होंगे तो उधर खींच आएगा बारे में इसलिए क्या है सब ठीक होना चाहिए तो ऐसा व्यक्ति उत्तम संस्कार के कारण साधना करके भगवान को प्राप्त कर लेता है जिससे पुनः संसार में जन्म नहीं होता उस पद को प्राप्त कर लेता है परमात्मा को पा लेता है या परमात्मा का अनुभव करता है ऐसा तो, अच्छे साधकों को जो बोलो बार बार साधे वाले जहाँ वा नहीं जा सकते वही से उसको सितारा या नहीं नहीं तो पहले ऊपर का कर कर दो दो दो ये है। ये पूरा सबसे ज्यादा ऊपर वाला तो नहीं होगा कर ठीक है कोई परेशानी होगा तो बता देना हम तो पाते हैं है ले नहीं नहीं, है नहीं।, नहीं नहीं नहीं नहीं छठवा क्या हैं ये हो गया मूल मूल तो नहीं किया किया उसके इकट्ठी कर दूंगा छठवा सातवां आठवा है ना छठवा करो पहले यस तू विज्ञानवान भवती युक्त मनसा सदा भवति युक्तेन मनसा सदा या, और सदा ऐसा और है हमने कौन सा पाठ लिया अपना सदा वाला लिया था ना तो दोनों ही पाठ हैं स और सदा हाँ। देखना तू यज्ञान वन तू यदा विज्ञानवान युक्त मनसावती सार्थे तस तु जो जो जीव, विज्ञान वाला जो विज्ञानवान विज्ञानवान और तथा एकाग्रमन से युक्त होता है सार्थे सदस्व यु सार्थी के उत्तम गुणों के समान उसकी इंद्रिया दस में होती है आगे की औतरणी का सातमे की हयत्वेन कर अश्वत्वेन अश्वरूप से वर्णित इंद्रियों का अश्वरूप से वर्णित या अश्वरूप से उपमित इंद्रियों का अश्व से जिनकी उपमा दी गई है अश्वरूप से वर्णित इंद्रियों के वशीकरण का और वशीकरण के अभाव का औसर्णी का अश्वरूप से वर्णित इंद्रियों के वशीकरण का और वशीकरण के अभाव के प्रयोजन को दो मंत्रों से कहते हैं किसके प्रयोजन को वसीकरण के प्रयोजन को और वसीकरण के अभाव के प्रयोजन को प्रयोजन करते फल अश्वरूप से, से वाणी इंद्रियों के वसीकरण का तथा उसके अभाव का फल दो मंत्रों से कहते हैं प्रयोजन करते फल किसका फल वसीकरण का फल और अवसीकरण का, का फल दोनों का ही फल बताते हैं दो मंत्रों से ध्यान रखना जिसमें कि पहले मंत्र के द्वारा क्या कहा गया है अच्छा अवश्यकरण का फल है ना मतलब वसीकरण के अभाव का फल कह दिया है सातवें से वसलीकरण के अभाव का फल का है सातवें से और आठवें से कहा है वसीकरण का फल इतना अंतर समझना पढ़ो मंत्र यस्तो विज्ञानवान वन मनस्का सदा शुचि नासातत पदम आपनोति संसारम संसार खिए अज्ञान अमनस्क अशुचि न स तत्प आ संसारम चिगछति यह यहां समनस्क सदा असुची अविज्ञानवान अमनस्क सदा असुची असुचि सदा शुचि तो तत्पद न आपनोति संसारम अतिगछति च संसारम अतिगछति लगाइए इसको यह जो जो जीव या जो मनुष्य अविज्ञानवान वन करते हैं दुर्बुद्धि वाला यह सदा जो मनुष्य सदा अविज्ञानवान, दुर्बुद्धि वाला अमनस्का करते, चंचल मन वाला mm. जो मनुष्य सदा दुर्बुद्धि वाला तथा चंचल मन वाला होता है कैसा होता है चंचल मन वाला ही होता है तू कर, कर, कर लेना यो जो मनुष्य सदा दुर्बुद्धि वाला और चंचल मन वाला ही होता है सह वह मनुष्य तत्पदम ना अपनोती उस परमात्मा को नहीं पाता है और संसारम अधिग संसार को प्राप्त करता रहता है आगे का पढ़ा है, पढ़ो। कड़ो विज्ञानवान भवति समनस्क सदा सातु शुचि सास्मा न जायते विज्ञानवान भवति यन सदा शुचि सत्पद आपनोति यस्मा भूय न जायते यस् भूय न जाानवती समनस्क सदा शुचि सत्पद आपनो यस्मदू न जायते लगाइए तू विज्ञानवान तो यमनक सदा शुचि तो यमस्क सदा शुचि सद आपनोति यस्म्भूय न जायते कि मनुस्ते विज्ञानवान करते का अर्थ है की उत्तम बुद्धि वाला निग्रहित मन वाला तथा सदा पवित्र होता है पहले तू किंतु किंतु जो मनुष्य उत्तम बुद्धि वाला निग्रहित मन वाला तथा सदा पवित्र होता है सह तत्पदम तू अपन होती है वह उस परमात्मा को तू का अर्थ यहाँ पर योग है वह उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है यमाथ जिससे जिससे मतलब जिसे प्राप्त करने से भूया ना जाहते कि पुनः संसार में उत्पन्न नहीं होता पुनः संसार में जन्म नहीं लेता तो ये हो गया फल इंद्रियों को बस में करेंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे परमात्मा प्राप्ति रूप फल इंद्रियों के बसी का और का फल क्या है कि संसार की प्राप्ति और संसार में आज तक किसी की तृप्ति हुई नहीं है सुमर मल खाता रहता जिंदगी भर कभी तृप्त होता है क्या तो वैसे के समान मनुष्य भी सब दृष्टियों को भोगता रहता है त्रुप्ति होती नहीं कुछ कुकर कुकर गर्धव और सुकर तीन से उपमा मनुष्य की होती है कुत्ता कितनी विष्ठा खाता है तृप्त नहीं होता जीवन भर खाता रहता है मनुष्य जिंदगी पर विषय को भुगता रहता है कभी तृप्त नहीं होता, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। होता है ऐसे गर्धव कितना भारी ढोता है जिंदगी भर ढोता ही रहता है और मनुष्य भी भारी ढोता रहता, रहता है प्रपंचों का ऐसे ही संसारिक जीवन इसी तरह बीत जाता है लोग कहते हैं कि ऐसा कर लेंगे तो सुख हो जाएगा ऐसा कर लेंगे सुख हो जाएगा ऐसा करेंगे सुख हो जाएगा और इसी और इसी में जीवन निकल जाता है जैसे कोई सोने के लिए सैया को तैयार कर रहा हो बिस्तर को तैयार कर रहा हो अच्छा बिस्तर कर लें अच्छी पतिया लगा दें ऐसा बिछा दे ऐसा साफ कर दें तो डा तुलसीदास जी गए थे डासदी गई निशा सब कबूना नाथ नाथ नींद भर सोयो की पूरी जो है ना मेरी जीवन रूपी रात्रि बिस्तर को ही तैयार करने में गई नींद भर कभी सोया नहीं है ना सवेरा हो जाए सो नहीं सके तो भाई सुख मिलता नहीं तो सुख तो मिलेगा भगवत भजन से साधना से वो तो करते नहीं हम लोग इसीलिए हम लोगों की परेशानी है देखो भैया तो ये इसमें देखना अमनस्कर्थ है अनुगृहित मनाह है मतलब अनियंत्रित मन वाला जैसे वेदस का बनता है ना वेद वो वैसी बना है अनुग्रहित मनाह बन जाएगा कि अनगृहित मतलब अनियंत्रित, अनियंत्रित बनवाला अत्यो अनियंत्रित मन अतय कर्थ अनियंत्रित मन वाला होने के कारण ही असूचि होता है अनियंत्रित मन वाला होने के कारण ही कैसा होता है सदा असूचि क्यों अपवित्र क्यों होता है क्योंकि हमेशा विपरीत चिंता में लीन रहने के कारण या विपरीत चिंता में लगे रहने के कारण क्योंकि सदा सर्वकाल में विपरीत चिंता में लगा रहता है इसलिए असूचि होता है यह अर्थ है न केवलम जीगमिशित प्राप्ति अभाव मात्र जीगमिशित कर्त होता है गंतुम इष्ट जानने के लिए इष्ट जाने के लिए इष्ट क्या होता है लक्ष्य जाने के लिए इष्ट अथवा प्राप्त करने के लिए इष्ट गंभीरी गातुक धातु का तो प्राप्ति भी होता है केवल लक्ष्य की प्राप्ति का अभाव मात्र नहीं है इससे मतलब मन अपवित्र है और अपना बुद्धि और मन ठीक नहीं है अपवित्र है तो केवल लक्ष्य की प्राप्ति का अभाव मात्र नहीं है लक्ष्य का प्राप्ति का मतलब क्या है परमात्मा की प्राप्ति लक्ष्य की प्राप्ति का अभाव मात्र नहीं है बल्कि गहनम का घोर घोर संसार रूप जंगल को ही घोर संसार रूप जंगल को ही प्राप्त करता है ऐसा यहाँ प्राप्यती है तो अभी तो घोर संसार रूप जंगल को ही प्राप्त करता रहता है यह इसका अर्थ हुआ तो राम धातु घोर घोर घोर संसार कांतार संसार जंगल को ही प्राप्त करता, करता है किसे प्राप्त करता हाँ घोर जंगल से बचना मुश्किल होता है घोर जंगल में बड़े बड़े सिंह हैं ब्याज्र चीते बड़े बड़े बिसेले बिस्तर सॉफ्ट सब रहते हैं उस दिन परेशान हो जाएगा और तो घोर संसार रूप जंगल को प्राप्त होता रहता है यही हालत हो जाती है उसकी में मंत्र में में क्या क्या था ना पद पद पद की की बात थी ना? और में क्या आपनों थी। की बात आई आई थी और आठवें आया के लिए तो आजकल जो सब लोग झगड़ा करते हैं सब लोग पद कहते हैं तो सब में में वर्णित पद क्या है तो उसको बताते हैं पूर्व मंत्र में प्राप्त पद कहा गया है वो क्या है ऐसी जिज्ञासा तो होने पर कहते हैं विज्ञान सार्थिर यु मन प्रग्रह वन सोध्व तो पारम आद विष्णो विज्ञानी यन प्रग्रहवाधन सह अध्वना पारम आपनोति तद् विष्णो परम पदम लगाइएजी यहासारथी यर यह विज्ञानसारथी तू मन प्रगृहवान् मन प्रग्रहवा सह अध्वना पारम विष्णो तत्म पदम आपनोति सह अध्वना पार विष्णो तत्म पदम आपनोति यद्ञानसारथी तु मन प्रगृहवान्थलान य कि शरीर रूप रथ वाला जो मनुष्य शरीर रूप रथ वाला जो मनुष्य विज्ञान सार्थी का अर्थ है कि अनुकूल रूप वाला अनुकूल बुद्धि रूप सार्थी अपने अनुकूल होना चाहिए है ना कि किंतु शरीर रूप रथ वाला जो मनुष्य शरीर रूप रथ वाला जो मुमुक्षु कर कलो है शरीर रूप वाला जो मुक्सु पुरुष है विज्ञान सारथी अनुकूल बुद्धि रूप सारथी वाला तू का यहाँ अर्थ और और मन प्रग्रेवान, और बसीकृत मन रूप लगाम वाला है बसीकृत मन रूप है? हाँ बसीकृत मन रूप लगाम वाला है सह अर्थ है वह मनुष्य वनुष्य अध्वना पारम अर्थ है कि संसार रूप मार्ग से पार संसार रूप मार्ग के पार विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करता है संसार रूप मार्ग के पार विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करता है विष्णु के उस परम स्वरूप को प्राप्त करता है विष्णु के पदम स्वरूप विष्णु के स्वरूप को प्राप्त करता है मतलब विष्णु विष्णु का स्वरूप विष्णु ही है ना राहुशिला की तरह यहाँ पर क्या है औपचारिक सृष्टि है राहुशिला के समान यहाँ पर औपचारिक सृष्टि है कि वह संसार रूप मार्ग के पार विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करता है किस परम पद को प्राप्त करता यशमा भूजाना जाहते है न चलिए तो जिसको पाने से फिर संसार में नहीं आता व्याख्या देखो यहाँ पर क्या बताया गया है जो अनुकूल बुद्धि रूप सारथी वाला तथा वसीकृत मन रूप लगाम वाला है व्याख्या में यहाँ रथी मुख्यु को वसीकृत इंद्रियों वाला भी समझना चाहिए वसीकृत तो लेकिन इंद्रियों का नाम क्यों नहीं लिया बस तो कहते हैं क्योंकि जिसका मन बस में होता है उसकी अन्य इंद्रिया भी बस में हो जाती है इसलिए जैसे लगाम को सारथी के बस में होने पर लगाम यदि उत्तम सारथी के हाथ में है मतलब क्या है कि अच्छी लगाम अनुकूल सारथी के हाथ में है तो घोड़े बस में हो जाते हैं वैसे यहाँ पर अनुकूल बुद्धि रूप सारथी वाला वसीकृत मन रूप लगाम वाला और वसीकृत इंद्री रूप अस्व वाला शरीर रूप रथ पर बैठा हुआ जीवात्मा संसार रूप मार्ग से पार परमात्म स्वरूप को प्राप्त करता है अब देखो अगले पर यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा पाठ देखो पुस्तक में दूसरी बंक्ति परमात्मा का स्वरूप सकल चेतन अचेतन से पर है है ना नहीं। मिला नहीं। अब सुबालोकनिषद की सुती है तर विष्णु परमं पदम सदा पश्य सूर्य विष्णु का हुआ परम पद है परम पद अर्थ किया कि है पद अर्थ यहाँ स्थान किया है लोक किया है विष्णु का वह परम स्थान है सूर्यगण जिसका दर्शन करते रहते हैं सूर्यगण जिसका सदा कब सदा तो सदा दर्शन करते रहे तो इसी से नित्य सूर्यों की सिद्धि होती है तो मुक्त तो हमेशा दर्शन नहीं करते मुक्त तो क्या है की मुक्ति के पहले करते थे दर्शन और ये हमेशा करने वाले है तो नित्य है ऐसा अब तो किसका दर्शन करते रहते हैं विष्णु के परम स्थान का कृपादूति का क्या है स्थान लगा? देखना यहीं पर इसी प्रकार जैसे यहाँ पद कर त्रिपाद विभूति हो गया अपराकृत धाम हो गया तो कट श्रुति में भी परम पद आया है ना नहीं? नहीं। तो यहाँ भी अपराकृत धाम को ले सकते हैं क्या ऐसा विचार करना है इसी प्रकार प्रस्तुत कट त्रुति में परम पदम से परमात्मा के अपराकृत धाम को लिया जा सकता है लिया जा सकता है संभावना बताई तथापि ध्यान देना थ की चर्चा चल रही है ना इस शरीर रूप रथ से वहाँ जाना संभव है क्या नहीं नहीं शरीर रूप रत से वहां कोई थोड़ा जा पाएगा शरीर में छूट जाएगा तब भगवान के धाम को ही जाएगा तथापि इस शरीर रूप रथ से वहां जाना संभव नहीं है इसलिए इसी लोक में शरीर की स्थिति काल में होने वाला परमात्मा अनुभव विवक्षित है परमात्मा अनुभव मतलब क्या है की वो उस पद को प्राप्त करता है मतलब परमात्मा का अनुभव करता है पद को प्राप्त हाँ यही पर इसी लोक में मतलब यहाँ पर वो परमात्मा को वो परमात्मा को प्राप्त करता है वो पद को प्राप्त करता है मतलब परमात्मा का यही पर जो इसी लोक में जो परमात्मा अनुभव होता है वही भी उपस्थित है अब देखना सूक्ष्म यदि कहें सूक्ष्म शरीर चलो स्थूल शरीर से यही नष्ट हो जाता है नहीं जाता है परूक्ष्म शरीर अपराधिक लोक की सीमा मैं स्थित ब्रजा जाता है शुभ शरीर अपराचित लोग की सीमा तक जाता है जाता है शुभ शरीर तो परम पदम कर भगवत धाम कर लो नहीं शुभ शरीर शुभ तो शरीर सीमा तक तो जाएगा ये शंका उचित नहीं है क्योंकि यहाँ पर किस शरीर का वर्णन है जो कि साधना में सहायक है शुभ शरीर से साधना होती है क्या तो शुभ शरीर को नहीं लेना है साधना के लिए शरीर अपेक्षित है और उसी में रहकर मन और इंद्रियों उसी में रहने वाली मन और इंद्रियों की आवश्यकता बताई गई है मन और इंद्रियों की निग्रह की आवश्यकता बताई गई है सुख शरीर से साधना नहीं होगी मन इंद्रिय का निग्रह नहीं होगा चलिए अतः इसी अतः शरीर रहते उपासना से परमात्मा स्वरूप का अनुभव करना ही उनको प्राप्त करना है अधिक अच्छा और आपनौती अर्थ यहाँ पर अनुभव करना या साक्षात्कार करना है तो उपासना काल में होने वाला ब्रह्म का अनुभव अं� यहाँ पर कहा गया है औतरणिका किाप्य पद क्या है ऐसी आकांक्षा होने पर वह पद पूर्व में वर्णित प्राप्त पद क्या है ऐसी जिज्ञासा होने पर उस पद को दिखाते हुए इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं इस प्रसंग का दिखाते हुए उस पद को दिखाते हुए मतलब उस पद का वर्णन करते हुए उस पद का वर्णन करते, करते हुए, इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। विज्ञान सारथीयस्तु मन प्रग्रहवाध्न तो पारम आपनोति तद विष्णु परम पदम विज्ञान सार्थी आपनोति विसारथी यू मन मन प्रगृहर अध्वना पारम आद्विष्णो तद विष्णु परम पदम यद्ञानसारथी तो मन प्रगृह अच्छा तू करने बाद में कर लेना कैसे यह नरह विज्ञान सारथी तु मन प्रग्रहवान स अध्वना पारम विष्णु तथ परम पदम आपनोति आपनोती सध्वना पारम विष्णु तत् परम पदम आपनोति कि जो मनुष्य अनुकूल बुद्धि रूप सारथी वाला तू करते और मना प्रग्रहवान निग्रहित मन रूप लगाओ वाला होता है किंतु जो पुरुष अनुकूल बुद्धि रूप तारकी वाला या अनुकूल बुद्धि वाला तथा निग्रहित मन रूप लगाव वाला होता है वह संसार रूप मार्ग के पार विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करता है किस परम पद को जहाँ से वह नहीं आता है परम पद को प्राप्त करता है लोग विष्णु के स्वरूप का अनुभव करता है यह अनुभव भी वक्षित है आ, यही यही अनुभव होता है भगवान का वे मरने पर भगवान मिलेंगे किसने देखा है कुछ लोग कहते हैं यही अनुभव होगा करो से शुरू करो तो पता चलेगा यहीं से अनुभव होता है भगवान का तथा निग्रहित मन रूप लगाम वाला व्यक्ति संसार रूप मार्ग के पार परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करता है संसार रूप मार्ग के पार परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करता है देखे। देखे। नहीं, नहीं आप खराब कर मुझे तो पता है, आता नहीं आप ये बनना नहीं आता मुझे और बुद्धि शरीर इंद्री मन और बुद्धि को बस में करने वाला ब्रह्मवेत्ता ही संसार रूप मार्ग के पार परमात्मा का अनुभव कर पाता है संसार रूप मार्ग का मतलब है संसरण रूप मार्ग है, आवागमन का मार्ग है ना चक्कर काटने का मार्ग तो इसके पार जो परमात्मा है न संसार रूप मार्ग के पार जो परमात्मा है उसका अनुभव कर पाता है तो किसका किसको बस में करना है शरीर को इंद्री को मन को बुद्धि को सबको बस में करना है शरीर का भी वसीकरण आगे आएगा हम्म आगे आएगा वो भी शरीर इंद्री मन और बुद्धि को बस में करना है तो वसीकरण करने में कौन किससे प्रबल है जब बस करते हैं ना तो सबसे ज्यादा किसको मतलब वसीकरण करने में कौन सबसे ज्यादा प्रबल पड़ता है किस पर काबू करना सबसे ज्यादा कठिन है और वसीकरण की सीमा क्या है मतलब किसके बस में होने पर फिर और किसी को बस में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस विषय का प्रतिपादन करते हैं मृतुदेवता इंद्रियभ्य पराह्यर्थ अर्थेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर्रिय महता परम अव्यक्त अव्यक्ता पुरुषा पर पुरुषात् परम किंचित सागति ये बहुत अच्छा प्रकरण है साधक के लिए बहुत अच्छा अच्छा प्रकरण है। है, है मृत्यु देवता ने बोला है, बहुत अच्छा तो बोला है ये साधना के लिए। परा ही अर्थाह। अर्थाह। अर्थे भ्याच्या परा मनसा बुद्धि, आत्मा महान पर महता परम अव्यक्त अव्यक्ता पुरुषा पुरुषा न पिंचा सा परा गति व्यापरा इंद्रिभ्या ऐसा करेंगे क्या इंद्र व्यापरा ही अर्था ही जान लिखा है वहीं अन्वय करो क्या इंद्रि व्यापरा ही अर्थ क्या अर्थे व्यापरम मनः मनसा तो परा बुद्धि मनसा तो परा बुद्धि बुद्धि पर महानात्म बुद्धे पर महानात्मा महता परम परव्यक्त महता परम पर अव्यक्तात अव्यक्तात्पर पुरुष अव्यक्तात्पर पुरुषात्परम किंचित ना पुरुषात्परमित साठा सा परागति पुरुषात्परम किंचित ना परम है ना? जी, जी, सा काष्ठा सा परागति गति ऐसा के चलिए इंद्रियभ्या इंद्रियभ्या परा ही अर्था ही यहाँ पे अनर्थक है ये अर्थ रहित है और पूर्ति के लिए दे दिया गया है तू ही ऐसे शब्द है ना कि कभी कभी पादपूर्ति के लिए दिए जाते हैं और कोई अर्थ नहीं होता है अर्थ न होने पर भी पादपूर्ति के लिए दिए जाते हैं ऐसे ही तू ही शब्द यहाँ पर है तो यहाँ पर बताते हैं कि इंद्रियों से बलवान विषय है इंद्रियों से बलवान क्या है विषय कैसे विषय की समिधि में रहने से विषय आकर्षित करते हैं व्यक्ति को तो विषयों का त्याग करके जंगल में जाकर बैठ के आगे हम्म तो वहाँ भी क्या है कि विषय इंद्रियों को खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे बस इसलिए बोल दिया कि इंद्रियों से बलवान विषय हैं। विषय को छोड़कर एकांत में चले गए और फिर भी क्या है कि वो विषय अपनी ओर कर आकर्षित करते रहते हैं ऐसा तो अब देखना इसलिए बोला गया इंद्रियों से बलवान विषय है क्या अर्थेभ्या परम और विषयों से बलवान कौन है मन विषयों से बलवान कौन है मन। नहीं क्या बोला मैंने हाँ ठीक है अच्छा। दोबारा समझो हम दोबारा समझो अभी जो आया वि इंद्रियों से बलवान किसको बताया गया को। इंद्रियों से विषय को इसलिए बलवान बताया है कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों का निर्दय कुछ कर लिया है तो विषय की निकट उपस्थिति होने पर उसकी भी इंद्रिया विचली होती उसकी भी इंद्रिया विचलित होकर उसे क्षुद्ध कर देती है जिसने अपनी इंद्रियों का कुछ निग्रह कर लिया है विषय की निकट उपस्थिति होने पर उसकी भी इंद्रिया विचलित करके उसे कर देती हैं कब शुभ कर देती हैं है हाँ। इसका मतलब है इंद्रियों से बलवान कौन हो गए विषय ठीक है तो अब इसलिए अब ध्यान देना इसलिए पहले किसका निग्रह करना पड़ेगा इंद्रियों अच्छा इंद्रियों की अपेक्षा विषय प्रबल है अब ध्यान देना इसलिए किसका निग्रह करना पड़ेगा यहाँ विषय को विषय का निग्रह क्या करना, निग्रह क्या है विषय को है समझना और विषय को पास में ना रखना ही विषय को निग्रह करना है विषय को है समझना और उसको पास में ना रखना ही क्या विषय का निग्रह करना है विषय को भी निग्रह करना है अच्छा अब आप देखेंगे तो इंद्रियों से बलवान विषय हो गए ना और विषय से बलवान क्या हो गया है मन हो गया है कैसे की देखिये जब विषय को छोड़कर एकांत में चला जाए व्यक्ति मन यदि किसी विषय में आसक्त है तो मन विषय में आसक्त होने पर क्या है कि एकांत में रहने पर भी व्यक्ति बलवान बना रहता है परेशान बना रहता है मन विषय में आसक्त है तो व्यक्ति एकांत में रहकर भी परेशान बना रहता है तो इससे क्या मालूम हुआ कि मन बहुत बड़ा बलवान हुआ विषय का कर निग्रह करना हुआ विषय को हे समझना उसको पास में रखना तो विषय का निग्रह हो गया ऐसा करने पर भी दूर जाने पर भी मन परेशान करता रहता है तो मन बलवान हो गया और क्या है और मन से परे मन से पर कौन है बुद्धि मन से पर है बुद्धि चलो शब्दार्थ लगा लो और बुद्धि से पर महान आत्मा है बुद्धि से पर क्या है महान आत्मा और महात्ता परम अव्यक्तम और महान आत्मा से पर अव्यक्त है अव्यक्त से पर पुरुष है मतलब परमात्मा है पुरुष से पर कुछ नहीं है पुरुष का मतलब परमात्मा उसके पर अभ्यक्ति को बताएंगे शरीर है यहाँ पे हाँ शरीर है ना महान आत्मा से पर अव्यक्त है मतलब शरीर है और शरीर से पर परमात्मा है परमात्मा से पर खुश नहीं है सा वो क्या है सीमा है और वो परागति है मतलब परम है इतना ही ओम पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम पूर्ण